नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग विशेष लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और कुछ खास मुद्दे पे हम कभी कभी बात करते हैं तो आज भी विशेष एक शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का परिवर्तन हो रहा है किस तरह का सरकार की पहल हो रहा है उस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र रंगार जी है जो असिस्टेंट टीचर है गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल देवनगनसी से आए हुए हैं जो उत्तराखंड में आता है तो हम जानेंगे तो आप सभी की तरफ से सुरेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में धन्यवाद सर जी सुरेंद्र जी बताइए कि जैसे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में तो बात करेंगे शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर जो एजुकेशन विंग का एक बहुत ही सुंदर कॉन्फ्रेंस होने जा रहे हैं उसको भी आप अटेंड करने वाले हैं तो मैं सबसे पहले आपकी अपने बारे में जानना चाहता हूँ आप अपने बारे में बताइए ओम शांति मैं सुरेंद्र सिंह रंगगढ़ गवर्नमेंट मॉडल स्कूल देवनगंसी घनसी जौनपुर टेरेगढ़वाल उत्तराखंड से आया हूं और यहां पर जो एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें मैं एक पार्टिसिपेंट हूं मैं आ, उस स्कूल में अभी नया नया अपॉइंट हुआ हूं और मैं एक्टिंग हेडमास्टर भी हूं आ, हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उसने शिक्षा जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए उसके लिए एक नई पहल की है उसके तहत ये मॉडल स्कूल अभी इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसमें मैंने एक रिटर्न एग्ज़ाम दिया है उसके बाद उसको क्लियर करने के बाद मेरी वहां पर नियुक्ति हुई है पहले आ, क्या होता था कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल से सर उसमें एक या दो टीचर्स अपॉइंट रहते थे और बहुत सारे मतलब हमको सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ती थी सारे काम हम लोगों को करने पड़ते थे लेकिन अभी जो नई पहल हुई है उसके तहत प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए एक मतलब टीचर को नियुक्त किया गया है हमारा जो ध्यापकों की संख्या बढ़ चुकी है मैं मैथ्स टीचर वहाँ पर हूँ साइंस टीचर अलग है इंग्लिश टीचर अलग है हिंदी टीचर अलग है सोशल स्टडी पढ़ाने वाला अलग है और जो हैड मास्टर अलग हैं तो इस प्रकार से पूरा रिसोर्स बढ़ गया है जिससे क्या होता है मेरे को लगता है कि अब शैक्षिक गुणवत्ता जो एजुकेशन क्वालिटी है उसमें और अच्छा सुधार होने वाला है और मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार की इस पहल का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने सोचा है और इसको इम्प्लीमेंट किया है तो मेरे को आशा है कि अब शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में जो इतना बेहतर नहीं चल पा रहा था जितना होना चाहिए था तो शायद अब मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा अगर इसी प्रकार उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरह अगर और स्टेट्स में भी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में इस प्रकार से सोचा जाएगा तो मेरे को लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा गुणवत्ता है और बेहतर हो सकती है जी सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक मॉडल नया जो आपके यहाँ उत्तराखंड में सरकार ने एक पहल की है प्राइमरी एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि कई बार होता है कि बहुत सारे राज्यों में सरकार जो है प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स की संख्या है वो बहुत कम होती है हमेशा से ये सिचुएशन रहा है इसके लिए काफ़ी चीज़ें जो है आ, सुनने में आता है कि एजुकेशन जब पढ़ाने के लिए बच्चों को बेचते हैं स्कूल में टीचर नहीं होता इसके कारण भी कई लोग फिर प्राइवेट स्कूल में ही डालते हैं तो हो सकता है कि इस नए मॉडल वाला जो सिस्टम है इसमें अगर हर सब्जेक्ट के लिए आप टीचर देते हैं तो नेचुरली शिक्षा में सुधार आएगा बच्चों में भी काफ़ी उमंग आएगा और जो एडमिशन प्राइवेट में हो रहा है वो फिर एजुकेशन गवर्नमेंट में भी एडमिशन होना शुरू हो सकता है लोगों का एक जो सोच है वो बदलने में टाइम जरूर लगेगा लेकिन अब यह है कि पहला मॉडल अगर हम देखते हैं तो साल भर के बाद या दो साल में जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही वो चीज़ें लोगों के बीच में आ सकती हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि उत्तराखंड की बात अगर हम लोग करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि आपका जो लोकेशन है जिस जगह पर आपका स्कूल है उसके बारे में लोकेशन के साथ बताइए कहाँ पर वो स्कूल है जी सर हमारा जो उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है टेरी वाले सर और टेरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा ब्लॉक्स हैं सर नौ ब्लॉक्स में डिवाइड है तो हमारा जो ब्लॉक है टेरी के अंतर्गत में जौनपुर ब्लाक में और सर मसूरी जो हिल स्टेशन है वहाँ से सौ किलोमीटर की दूरी पर जो अभी हमारे स्पोर्ट्स जो से रिलेटेड हमारे जो जसपाल राणा जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हुआ है तो उसी के गांव के पास मेरा स्कूल है सर वहाँ पर सिचुएटेड है सिचुएटेड है और हिल एरिया है रिमोट एरिया है सर वहाँ पर बहुत गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं सर तो मैं एक बात आपको यहाँ इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है सर डबल एजुकेशन पॉलिसी चल रही है एक एजुकेशन तो मतलब अमीर लोगों के लिए है जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चल रही है और दूसरा दूसरी तरफ सरकार ने जो सरकारी व्यवस्था की है सर वो गरीब और मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसके लिए वहाँ पर करी है और मैं सर पूर्व में सर मैं ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में टीचिंग कर चुका हूँ मुझे 10 साल का अनुभव वहाँ पर रहा है मैंने सर मसूरी में गुरु नानक फिफ्थ सेंटेंडरी स्कूल में भी टीचिंग किया है जो आई बोर्ड है और एक गुरू राम राय पब्लिक स्कूल सी बी स्कूल है उसमें भी टीचिंग किया है और उसके बाद मैंने सर एम मसूरी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स और वहाँ पर मत सर आई बोर्ड के लिए है वहाँ पर जी अमेरिकन बोर्ड को भी मैंने मैथ्स पढ़ाया है तो मैंने सर वहाँ पर जो देखा रिसोर्सेज संसाधन वहाँ पर जो देखे हैं वो क्या है कि बहुत ही मतलब बढ़िया और अच्छा फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ने इस प्रकार का नहीं दिया है तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जो शैक्षिक गुणवत्ता है उनमें इतना डिफरेंस देखने को मिलता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छा शैक्षिक गुणवत्ता है सभी लोग उस तरफ को जा रहे हैं समाज उस तरफ को जा रहा है लेकिन सर जिसके पास आर्थिक रूप से पैसा है या मजबूत है जो आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग है वो तो वहाँ पर जाएगा और शिक्षा को खरीदेगा बाजारीकरण शिक्षा का हो गया है जो कि एक आ, आ, मतलब गलत चीज़ बोलूंगा मैं ये चीज़ गलत है क्योंकि जो अपवंचित वर्ग है जो उसको नहीं लेता है तो वो तो उस शिक्षा से अपवंचित रह जाएगा सर तो उसके बेटरमेंट के लिए आ, हमको वहाँ पर अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा जिसके लिए हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है और ये मॉडल स्कूल स्थापित किए हैं मैं आशा करता हूं कि भविष्य में अगर इसी प्रकार के मॉडल स्कूल्स प्रत्येक क्षेत्र में चार पांच गांवों के बीच में खोल दिए जाएं तो शिक्षा का निश्चित रूप से शैक्षिक उन्नयन होगा जी, बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और जो एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो प्राइवेट इस्कूल में भी आपने पढ़ाएँ तो वो एक्सपीरियंस हैं और अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए हैं तो वहाँ का जो सिचुएशन है वहाँ का जो रिसोर्सेस हैं वो आपको कम ही लग रहे हैं तो यहाँ एक फिर से वापस विचार करने वाली बात हो जाती है कि रिसोर्सेज से हम पढ़ेंगे या बिना रिसोर्सेज के भी पढ़ सकते हैं हाँ सर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा जी क्योंकि जैसे हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे को या हमारे बच्चे जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या है ये मॉरल एजुकेशन जो वो पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ रहे हैं लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल आध्यात्म और जो हमारा पूर्वजों के संस्कार थे और नैतिक मूल्य थे वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं समाज में इसी कारण वो बिकृति आ रही है अशांति फैल रही है अगर वो मॉरल वैल्यूज़ फिर से लानी है तो सरकारी स्कूलों में ये नैतिक शिक्षा और ये स्परिचुअलिटी अध्यात्म को भी मतलब महत्व तो देना पड़ेगा अगर इसको आ, करना मतलब संभव हो सकेगा तो इसी के तहत ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है जिसके जिसमें हम प्रतिभा करने के लिए आए हैं अगर रिसोर्सेज के साथ साथ सर अध्यात्म और आ, ये मॉरल एजुकेशन के ऊपर भी हम ध्यान देंगे भले ही हमारे संसाधन कम हो सीमित साधन हो लेकिन हम सबको मतलब अपना सोच बदलना पड़ेगा अध्यापक अगर भले ही कम हो लेकिन दो तीन अध्यापक हों और अच्छी सोच रखते हों काम करने की इच्छा रखते हों तो क्यों निश्चित ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि मॉरल या मूल्य जो हमारे जो जीवन में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं और इसमें हम लोग उसका कहीं भी रुझान या शिक्षा के क्षेत्र में भी कम दिखाई देता है तो उन चीज़ों को आप चाहते हैं कि जोड़े जाए आध्यात्म और मूल्यों को जोड़ा जाए तब तो तभी बदलावा एक, एक स्वच्छ और आ, सुखी समाज का पुनर्निर्माण किया जा सकता सर यही हमारा आज का टॉपिक है जो यहाँ पर चल रहा है सर जी और सब ये सब मैंने देखा वहाँ पर बहुत शिक्षाविद लोग आए हैं इस नहीं। नहीं। स्टेट से और बाहर के स्टेट से भी देश और विदेश के टीचर्स और सारे बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री वगैरह वहाँ पर बैठे हैं जिनके विचार मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉरल एजुकेशन के साथ साथ अगर हम अपने रिसोर्सेस को गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बढ़ा दें जैसे कि नॉर्वे मेरे कुछ फ्रेंड्स सर नॉर्वे जापान चाइना में टीचिंग uh, कर रहे हैं वो uh, वहाँ पर uh, मैंने उनसे पता किया है कि वो वहाँ उनके देश ने मतलब 98 परसेंट गवर्नमेंट स्कूल्स वहाँ पर खुले हुए हैं और वहाँ पर उन गवर्नमेंट स्कूल्स में उन उस, उस उन कंट्री ने वो फैसिलिटी प्रोवाइड की है जो हम यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में फैसिलिटी पैसा दे करके खरीद रहे हैं तो क्यों नहीं हमारी सरकार या हमारी राज्य इस प्रकार की सोच रखते हैं कि ताकि वो इस प्रकार का यहाँ पर सरकारी जो गवर्नमेंट है तंत्र है उसमें भी इस प्रकार की रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब निःशुल्क और सबको समान शिक्षा चाहे वो बड़े घर का आदमी है अमीर आदमी है या गरीब आदमी है या किसान का बेटा है मजदूर का आदमी है सब एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करे तो तब समझता एक बेहतर समाज की निर्माण किया जा सकता है सर सुरेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आप शिक्षा के ऊपर और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक मसला जो है एक कुछ अच्छा निकल कर आ जाए इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और जो लोग अलग अलग देशों से यहाँ पर आए हुए अलग अलग स्टेट्स से आए हुए हैं तो हो सकता है सभी लोग जब शिक्षाविद बैठ कोई बात सोचेंगे और विचार करेंगे कि किस तरह से हमारी जो प्राइमरी शिक्षा है उसमें हम लोग अच्छे विचार लेकर कुछ नई पहल करने की अगर कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके हम शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं और जैसे कि आपने कहा कि अमीर गरीब की बातें ना हो उसमें भेदभाव न हो सभी एक जगह बैठकर अगर शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताए चलिए दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से सुरेंद्र जी से जुड़ेंगे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 रेडियो स्वागत रेडियो रेडियो है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से पधारे हुए हमारे टीचर जो असिस्टेंट टीचर है और सुरेंद्र जी उनका नाम है जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आइए बात करते हैं मैं चाहूंगा की आप इस फील्ड में कैसे आए सर मैं एक बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूं सर और मैं जब स्टडी कर रहा था बीएससी एस फाइनल ईयर में था उसके बाद मैं बीएड में जब एंट्रेंस करा और मैं बीएड कर रहा था तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो उसके बाद मेरे ऊपर आर्थिक जो तंगी आ गया परिवार में तो इसके कारण मैंने सर क्या अपना मतलब मेरे को इंटरेस्ट था टीचिंग में फिर मैंने ट्यूशन्स कोचिंग करना शुरू किया सर और फिर मैं गुरू राम राय पब्लिक स्कूल में टीचिंग करने लगा सर और फिर उसके साथ साथ वहाँ पर टीचिंग के साथ साथ मैं सर आ, ये कोचिंग देता था बच्चों को छोटी क्लासेस को स्टार्ट किया धीरे धीरे बड़ी क्लासेस तक आया है स्कूल और इंटर खुद भी स्टडी करता था सर और इन बच्चों को भी पढ़ाता था फिर इसके बाद सर मैं आगे क्यों मैंने बोला कि एजुकेशन मेरे को एक नोबल प्रोफेशन लगा और मेरे को बहुत इंटरेस्ट है मैथ्स में मैथ्स में मैंने काफ़ी कुछ मतलब आ, सीखा भी है और क्योंकि जब खुद सीखता हूँ सीखने से पढ़ाने से और ज़्यादा सीखता हूँ सर दूसरे को पढ़ाऊँगा तो मैं खुद सीखूँगा इस तरह से मैंने आगे अपना इसको आगे करा और फिर मैं सर मैं गुरू राम राय पब्लिक स्कूल में फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस वहाँ पर रहा वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है तीन साल काम करने के बाद सर मैंने आ, गुरु वहाँ पर आ, गुरु नानक फिफ्थ सेंटरी स्कूल फॉर बॉइज़ विंसेंटेल मसूरी में जो रेजिडेंशियल स्कूल है आई बोर्ड आ, को कंडक्ट करवाता है तो वहाँ पर मैंने अपट क्लास तक मैथमेटिक्स पढ़ाया है तीन साल वहाँ पढ़ाने के बाद सर उसके बाद मैं एम मसूरी इंटरनेशनल स्कूल फॉर गर्ल्स वहाँ पर मैंने तीन साल और जॉब करी आई बोर्ड है और अमेरिकन बोर्ड जी ही बोर्ड में भी मैथमेटिक्स पढ़ाई इस प्रकार से उसके बाद मैंने सोचा था सर कि मैं अब आगे अपना और आगे अच्छा इंस्टीट्यूट में जाऊंगा और अब्रोड भी जाने की सोचा था पासपोर्ट बनाया था लेकिन उसके बीच में मैंने बीएड एड करा हुआ था सर तो मेरे उत्तराखंड गवर्नमेंट में मैंने एक एग्ज़ाम एक दिया था बीसी बी का तो उसमें मेरा सलेक्शन हो गया सर और फिर मैंने टू में वो ट्रेनिंग उसका लिया बी टी सी का आफ्टर बीएड करने के बाद वो बीस बी जो हमारा उत्तराखंड गवर्नमेंट करवाता है उसको एग्ज़ाम देने के बाद उसका एग्ज़ाम दिया और फिर मैं गवर्नमेंट टीचर के रूप में ट्वेंटी नवंबर नवम्बर फाइव से उत्तराखंड गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ सर और जब मैं उस संस्था में आया तो मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और उसका तुलनात्मक अध्ययन करा तो मुझे लगा कि रिसोर्सेस में बहुत ज़्यादा अंतर है ये क्वालिटी एजुकेशन क्यों इतना डिफरेंस है ये इतना अच्छा इधर है समाज इस तरफ को क्यों जा रहा है यहाँ पर बच्चे के साथ छात्र संख्या क्यों घट रहा है क्वालिटी एजुकेशन क्यों डाउन हो रहा है तो का बहुत मंथन किया फिर देखा रीजंस देखे कि कारण क्या है उन कारणों को ढूंढा और उसके बाद सर मैंने एक मन की बात जो कि मैं एक यहाँ पर पत्र जो ये यह पत्रिका यहाँ पर छपती है वहाँ पर भी मैं देने वाला हूँ एक मन की बात शिक्षा के प्रति प्राथमिक शिक्षा के प्रति मेरी मन की बात जो मैंने प्रधान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी भेजा है सर तो मैं एक समाज में मतलब इस प्रकार की एक शिक्षा व्यवस्था लाना चाहता हूँ कि ताकि एक समरसता रहे सबके लिए समान शिक्षा हो कोई भेदभाव ना रहे शिक्षा में डबल एजुकेशन पॉलिसी ना की जाए उनकी तो सिंगल एजुकेशन पॉलिसी हो जिसमें हमारे मॉरल एजुकेशन और ये स्परिचुअलिटी को भी ऐड किया जाए चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप इस फील्ड में आएँ और क्या क्या चीज़ें आपने सीखी और क्या क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं वो भी आपने अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर किया अच्छा लगा हमें तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे मैथमेटिक्स की बात कहें तो बहुत बहु, सारे बच्चे हमारे जो हैं मैथेमेटिक्स शुरुआत में तो ठीक है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन आफ्टर एट स्टैंडर्ड में थोड़ा दिक्कतें आ जाती जब अल्जर्रा वगैरह आ जाता है तो उन्हें मैथेमेटिक्स तो ठीक तय है भी मैथेमेटिक्स की है तो वो बातें आ जाती है तो उसमें मैथेमेटिक्स को कैसे हम लोग ईजिल समझ पाए सर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा जी एक्चुअली क्या होता है सर जो व्हाट आई फील कि मैंने क्या महसूस किया कि अगर बच्चा जब प्राइमरी प्राइमरी एजुकेशन में नीचे लेवल पे ग्रेड वन टू में जब पढ़ रहा है अगर उस उस लेवल पे उसका मैथ्स का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो बेसिक चीज़े हैं वो वो अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वो दूसरी क्लास में उस चीज सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेगा सर लैक ऑफ़ इंटरेस्ट क्यों हो जाता है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करवा पाते हैं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या टीचर की कमी है या जो भी है वट सो so, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्लास में वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ बढ़ जाएगा होता क्या है वूमन मिडिल स्कूल तक क्या होता है बच्चा मतलब ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है टॉपिक क्लियर नहीं होते और फिर बड़ी क्लासेस में जाकर के बाद उसमें नीरस्ता आती है इस कारण वो इंटरेस्ट कम होता चला जाता और बच्चे को मैथमेटिक्स में कठिनाई महसूस होने लगती है बोलता इट इज़ अ हार्ड सब्जेक्ट तो आपका के लिए कहने का मतलब है कि बेसिक उसका ठीक होना चाहिए जी बेसिक अगर, अगर बहुत हाँ, अच्छा हो जाता इसी है इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, इंटरेस्ट हाँ, नहीं सर प्राइमरी एजुकेशन में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि मतलब पूरे सिंगल सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के टीचर हो स्पेशलिस्ट हो अपने सब्जेक्ट का तो जैसे कि अमेरिका और विदेशों में होता है कि प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि अगर हमारी न्यू मजबूत होगी ना सर तब उसके ऊपर हम एक बुलंद इमारत की कल्पना कर सकते हैं सर लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है सर कि प्राइमरी एजुकेशन की तरफ कम ध्यान देकर के हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान है अगर बच्चा क्लास 5 तक अच्छे ढंग से पढ़ के जाएगा तो 6, 7, एट्थ में निश्चित है कि वो अच्छा रिजल्ट देगा और 6, 7, 8 अगर वो अच्छे ढंग से अपना सलेबस कवर करके जाता है और कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है तो 9, टेंथ में वो अच्छा डिवीजन से पास होगा और फिर ऊपर के जो टीचर्स उनको प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्री स्कूलिंग भी एक प्रॉब्लम है सर जैसे हम क्लास वन में हमारे पास बच्चा आता है तो प्री स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है जैसे कि हम प्राइवेट स्कूल में देखते हैं ना सर प्ले ग्रुप एल के और फिर जा कर के फर्स्ट में आफ्टर फोर इयर्स बच्चा हमारा जो बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है और यहां गवर्नमेंट में सीधा क्लास वन में सीधा दे देते हैं विदाउट प्री स्कूलिंग तो प्री स्कूलिंग एक प्रॉब्लम है दूसरा सर आर के तहत क्या होता है कि आर के नियमों के अकॉर्डिंग एक बच्चा एक साल में मतलब अगर उसका संप्राप्ति स्तर अगर पूरा भी नहीं हुआ तो उसको नेक्स्ट ग्रेड में डालना ये हमारा मजबूरी है या टीचर्स के लिए कंपलसरी है क्योंकि वन टू एट ग्रेड तक उसमें आरडी के तहत अनिवार्य और उसमें निशुल्क शिक्षा के तहत बच्चे को मतलब वो नहीं करना है फेल नहीं प्रमोट करना जरूर करना जरूरी है करना। चाहे उसको वो मतलब उसका लेवल संप्राप्ति स्तर प्राप्त हो ना हो तो यही प्रॉब्लम आ रहा है कि सर जब क्लास एक का बच्चा अपना संप्राप्ति स्तर प्राप्त न करने के बाद टू में चला जाता है तो वहाँ पर जो उसका बुक्स का सिलेबस है वो उसको समझ ही नहीं आता है फिर वो दूसरे ग्रेड में तीसरे ग्रेड में पांच ग्रेड में चले जाता है तो उसको क्या शिक्षा एक बोझ लगने लगती है जी कहीं ना कहीं ये भी बातें बीच में आ जाती हैं जब शिक्षा के बात करते हैं तो लेकिन इस जब इस चीज़ को लागू किया गया वहाँ पर ये देखा गया कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सारी चीज़ें बनाई गई थी ताकि बच्चा पढ़ सके और एक सहज रूप से शिक्षा के लिए प्रेजेंटिव उसका हो और खुशी हो उसको पढ़ने में तो देखा जाए दोनों चीज़ें हैं और उसमें हम लोग अभी जैसे जैसे समय आता जाएगा सब तो चीज़ें सामने आएगी और जिस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं जिस तरह की बातें चल रही हैं कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव की जो बात है वो सामने आ रही तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि मैथमेटिक्स के आप स्पेशलिस्ट हैं तो वैदिक गणित भी बोला जाता है तो वो क्या सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा बताए मैथ्स जो है हमारा पुराना जो मतलब हमारे वैदिक टाइम पे वो जो पद्धति था एक टीचिंग मैथडोलॉजी था मैथ्स का जी। वो एक सिंपल वे में मतलब बच्चे को एक दूसरा टेक्निक है सर कि एक सम एक प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं एक ट्रिक के द्वारा वो वैदिक पद्धति है उसके द्वारा हम बच्चे को समझाते हैं तो, तो वही है वैदिक मैथ क्या वो वैदिक मैथमेटिक्स uh, वैदिक गणित अगर सीखता है तो ये इजी लगता है उसको ऐसा है ना सर उसमें भी ऐसा है ना कुछ चीज़ तो बहुत ईजी है शॉर्ट है लेकिन कुछ उसमें लॉन्ग मैथड्स भी है अच्छा। उसको कुछ ड्रॉबैक्स भी है उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि आजकल तो कंपटीशन का जमाना है ना सर ट्रिक्स के द्वारा वहाँ पर एक लॉन्ग मेथड के द्वारा निकालना सिखाया जाता है लेकिन वो भी अपने जगह पे अच्छा है पहले जब हमारे जो गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने वही चीज़ को पढ़ा है नहीं अभी जो कुछ कुछ जगह पे ऐसा ऐड होता है कि आपके बच्चे को बहुत ही कंप्यूटराइज उसका माइंड हो जाएगा आप गणित पे पढ़ाइए ट्यूशन्स लगाइए उसके तो ये जो चीज़ ऐड होती है ये जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है तो क्या ये सही है या गलत है क्या कहेंगे इसको नहीं सर सही है अगर वो ये है ना जितना ज्ञान को तो जितना बढ़ा लीजिए उतना अच्छा है अगर एक चीज़ को मैं चार तरीके से सॉल्व करना सीख गया तो मेरे लिए बढ़िया है बच्चे के लिए भी बढ़िया है ना तो, तो ये सीखना चाहिए, चाहिए सीखना चाहिए क्यों नहीं जितना बढ़िया एग्जाम्पल्स जितना ज़्यादा रेफरेंस बुक्स और जितना ज़्यादा मैथड्स से बच्चा सीखेगा उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये सारी चीज़ें मतलब सिर्फ लेक्चर और उससे नहीं एक्टिविटी के साथ बताया जाएगा तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि विदेशों में होता है वहाँ पर क्या बोलते हैं ये रिटर्न वर्क ना होकर के सीधा जस्ट लेक्चर ना दे करके वहाँ एक्टिविटी करके वीडियो दिखाकर ऑडियो वीडियो के द्वारा किसी कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट मतलब स्मार्ट क्लास के द्वारा अगर बताया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक सो हाँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम बच्चों को जो है बहुत सारे मेथड के साथ सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मेथड उसको समझ में भी आ जाता है और प्रैक्टिकल होने से ज़्यादा अच्छा हो सकता है ये आपने कहा चलिए दो वक्त हो गया है विदाई का तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते आपको राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज जरूर दें जी आ, मैं सभी लोगों से राजस्थान के जितने भी यहाँ पर लोग हैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हम शिक्षा में मतलब और उन्नति करना चाहते हैं तो शिक्षा जो हमारी आधुनिकता आज हम क्या कर रहे हैं आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं शिक्षा में साइंस विज्ञान ये सबको तो जोड़ लिया लेकिन इसमें अगर अध्यात्म को भी जोड़ लें अध्यात्मिक मॉरल जो हमारे एजुकेशन है या वैल्यूज़ हैं और उसमें स्पिरिचुअलिटी भी लाएं और आधुनिकता और स्पिरिचुअलिटी को दोनों मिलाकर करके अगर हम शिक्षा देंगे तो आई थिंक सो इसमें बहुत अच्छा बेहतर परिणाम निकलने वाले हैं जी जी थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने बताया कि हमारे जो शिक्षा पद्धति है उसमें आधुनिकता को अगर हम लाते हैं रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं तो बच्चों का जो प्राइमरी लेवल का सरकारी जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनका स्तर बढ़ सकता है और आने वाले समय में वो भी बच्चे अच्छे कर सकते हैं ये आपकी भावना थी और बार बार इसको आप बता रहे थे तो अच्छा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक पहल होनी चाहिए और आपके यहाँ उत्तराखंड में इसकी एक पहल शुरू हो चुकी है मॉडल रोल के रूप में आपके यहाँ जो है नया सिस्टम से एजुकेशन में जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए आपने शुरू किया है जहां पर हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर होगा तो नेचुरली बच्चे जो है ज्यादा सीख पाएंगे और ज्यादा समझ पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने अपने आपका उदाहरण बताया है थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू सर ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे